महाभारत शांति पर्व सत्ताशीति तमोध्याय राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय यथिष्ठिवाच राष्ट्रगुप्ति च मेराजन राष्ट्र से तो संग्रह सम्य सब्रूहि भरत शब युधिष ने पूछा भरत श्रेष्ठ नरेश्वर अब मैं यह अच्छी तरह जानना चाहता हूं कि राष्ट्र की रक्षा तथा तो उसके वृद्धि किस प्रकार हो सकती है अतः आप इसी विषय का वर्णन करें चते प्रवक्ष्याभि कहा राजन अब मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि का सारा रहस्य बता रहा हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ग्राम सार्यो दस ग्राम्या दृगुणायात सहस्र सहस्त्रस्य च कार्य एक गांव का दस गांव का बीस गांव का सौ गांव का तथा हजार गांव का अलग अलग एक एक अधिपति बनाना चाहिए ग्रामीया ग्राम स ग्रामीक प्रतिभाजेत पायासु सपाय वही सौ विंशतम जनपद ग्राम सतपाल सर्वि अनिवे गाँव के स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह वा गाँव वाले के मामलों का तथा गांव में जो जो अपराध होते हों उन सब का वही रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण दस गांव के अधिपति के पास भेजे इसी तरह दस गांव वाला बीस गांव वाले के पास और बीस गांव वाला अपने अधीनस्थ जनपद के लोगों का सारा वृत्तांत सौ गांव वाले अधिकारी को सूचित करे फिर सौ गांव का अधिकारी हजार गांव के अधिपति को अपने अधिकृत क्षेत्रों की सूचना भेजे इसके बाद हजार गांवों का अधिपति स्वयं राजा के पास जाकर अपने यहाँ आए हुए सभी विवरणों को उसके सामने प्रस्तुत करे यहाँ अन्य भरव्य तेनापी दिवि गाँव में जो आए अथवा उपज हो वह सब गांव का अधिपति अपने ही पास रखे तथा तो उनमें से नियत अंश का वेतन के रूप में उपभोग करें उसी में से नियत वेतन देकर उसे दस गांव के अधिपति का भी भरण पोषण करना चाहिए इसी तरह दस गांव के अधिपति को भी बीस गांव के पालक का भारण भरण पोषण करना उचित है ग्रामम ग्राम सतः अध्यक्ष भोग सत्यतः महान्त भरत श्रेष्ठ सुष्मितम जनसंकुल तत्र जो, जो सत्कार प्राप्त व्यक्ति गांवों का अध्यक्ष हो वह एक गांव की आमदनी को उपभोग मिला सकता है भरत श्रेष्ठ वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला मनुष्यों से भरपूर और धन धान्य से संपन्न हो भरत नंदन उसका प्रबंध राजा के अधीनस्थ अनेक अधिपतियों के अधिकार में रहना चाहिए शाखा नगर सहस्त्र पतिरो गांव का श्रेष्ठ अधिपति एक शाखा नगर अर्थात कस्बे की आय पाने का अधिकारी है उस कस्बे में जो अन्न और सुवर्ण की आय हो उसके द्वारा अनुसार उपभोग कर सकता है उसे राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए तम संग्राम कृत्यम सदग्राम कृत्यम चतेषय धर्मज सचिव नगरे नगरे वास्कर सर्वा चिंतक उच्च स्थान ए घोरूप नक्षत्राणाम परिक्राम अथवा प्रत्येक नगर में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिंतन और निरीक्षण कर सके जैसे कोई भयंकर ग्रह आकाश में नक्षत्रों के ऊपर स्थित हो परिभ्रमण करता है उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित होकर उन सभी सभासद आदि के निकट परिभ्रमण करे और उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे मृत्यु परिदा चव कायी रक्षा प्रजा उस निरीक्षक का कोई गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और सभासद आदि के कार्य एवं मनोभाव को जानकर उसके पास सारा समाचार पहुँचाता रहे रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए अधिकारी लोग प्राय हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं वे दूसरों की बुराई चाहने लगते हैं और सच्छतापूर्वक पराय धन का अपहरण कर लेते हैं ऐसे लोगों से वह सर्वार्थ चिंतक अधिकारी इस सारी प्रजा की रक्षा करे विक्रयम क्रय अध्य सोग क्षेम त्य सम्रेक्ष वाणिजाम कार्य करान राजा को माल की खरीद बिक्री उसके मांगने का खर्च उसमें काम करने वाले नौकरों वेतन, के वेतन बचत और योगक्षेम के निर्वाह की और रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। शिल्पम संप्रेक्षम प्रतिकार प्रतिकारे इसी तरह माल की तैयारी उसकी खपत तथा शिल्प के उत्तम मध्यम आदि श्रेणियों का बार बार निरीक्षण करके शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगावे उच्चावच करादाप्या महाराजा युध रह यथा यथा न तथा कुरियान्मही पति फलम कर्म च संप्रेक्ष तथा सर्व प्रकल्प युधि महाराज को चाहिए कि वह लोगों की हैसियत के अनुसार भारी और हल्का कर लगावे भोपाल को उतना ही कर लेना चाहिए जितने से प्रजा संकट में न पड़ जाए उनका कार्य और लाभ देखकर ही सब कुछ करना चाहिए फलम कर्मचे न कम प्रवर्तते ये ख्या तथा प्रणय जा सततम करा लाभ और कर्म दोनों ही यदि निष्प्रयोजन हुए तो कोई भी काम करने में प्रवृत्त नहीं होगा अतः जिस उपाय से राजा और कार्यकर्ता दोनों को कृषि वाणिज्य आदि कर्म के लाभ का भाग प्राप्त हो तो उस पर विचार करके राजा को सदैव करों का निर्णय करना चाहिए नो छिंद्यान्दात्मनो मूलम परेशा चापित्वार संुद्य राजा संप्रीत दर्शन प्रभ्यसंति परिख्यातम राजानमिका अधिक तृष्णा के कारण अपने जीवन के मूल आधार प्रजाओं के जीवनभूत खेती भारी आदि का उच्छेद न कर डाले राजा लोभ के दरवाजों को बंद करके ऐसा बने कि उसका दर्शन प्रजा मात्र को प्रिय लगे यदि राजा अधिक शोषण करने वाला विख्यात हो जाए तो सारी प्रजा उससे द्वेष करने लगती है प्रदेश श्रेयो न प्रियो ललम व सौपम एक राष्ट्रम्क्षीण बुद्धि जिससे सब लोग द्वेष करते हो उसका कल्याण कैसे हो सकता है जो प्रजावर्ग का प्रिय नहीं होता उसे कोई लाभ नहीं मिलता जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है उस राजा को चाहिए कि वह गाय से बछड़े की तरह राष्ट्र से धीरे धीरे अपने उदर की पूर्ति करे धृतो न कर्म कुर भरत नंदन युध जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता उसका बछड़ा अधिक काल तक उसके दूध से पुष्ट एवं बलवान हो, भारी भार ढोने का कष्ट सहन कर लेता है परंतु जिसका दूध अधिक दूध लिया गया हो उसका बछड़ा कमजोर होने के कारण वैसा काम नहीं कर पाता राष्ट्रप्य दुग्धम सौ राष्ट्र मनुगृहति परिखन स्वयं संजातम उपजीवन सलभते सुमह फलम इसी प्रकार राष्ट्र का भी अधिक दोहन करने से वह दरिद्र हो जाता है इस कारण वह कोई महान कर्म नहीं कर पाता जो राजा स्वयं रक्षा में तत्पर होकर समूचे राष्ट्र पर अनुग्रह करता है और उसकी प्राप्त हुई आय से अपनी जीविका चलाता है वह महान फल का भागी होता है च आपदर्थ नि को चाहिए कि अपने देश में लोगों के पास इकट्ठे हुए धन को आपत्ति के समय काम आने के लिए चढ़ावे बढ़ावे और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझे पौर जान पदा सर्वाप तो यथा अनु नगर और ग्राम के लोग शरण में आए हो या किसी को मध्यस्थ बनाकर उसके द्वारा शरणागत हुए हो राजा उन सब स्वल्प वालों पर भी अपनी शक्ति के अनुसार कृपा करें बाह्यम जनम भेद मध्यम सुखम एवं नास्य जंगली लुटेरों को बाहे जन कहते हैं उनमें भेद डालकर राजा मध्यम वर्ग के ग्रामीण मनुष्यों का सुख भोग करे उनसे राष्ट्र के हित के लिए धन ले ऐसा करने से सुखी और दुखी दोनों प्रकार के मनुष्य उस पर क्रोध नहीं करते धन मनुभाष्य ततः पुनः सन्नीपत्र स्विषे भयम राष्ट्रे प्रदर्शेत राजा पहले ही धन लेने की आवश्यकता बताकर फिर अपने राज्य में सर्वत्र दौरा करे और राष्ट्र पर आने वाले भय की ओर सबका ध्यान आकर्षित करे यमा पश्चमुत्पन्ना परचक्र भयम् अभिचांताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागम अड़ियों में समत्थाय राष्ट्र वह लोगों से कहे सज्जनों अपने देश पर यह बहुत बड़ी आपत्ति आपूँची है शत्रुदल के आक्रमण का महान भय उपस्थित है जैसे बांस में फल का लगना बांस के विनाश का ही कारण होता है उसी प्रकार मेरे शत्रु बहुत से लुटेरे को साथ लेकर अपने ही विनाश के लिए उठकर मेरे इस राष्ट्र को न चाहते हैं अशद घोराजा संप्रप्ते दारुणे भै परीत्रे द इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन मांग रहा हूँ प्रतिदास यद्धरे प्रतिदास्यंतीरे युर्बला जब ये भय दूर हो जाएगा उस समय सारा धन मैं आप लोगों को लौटा दूंगा शत्रु आकर यहाँ से बलपूर्वक जो धन लूट ले जाएंगे उसे वे कभी वापस नहीं करेंगे कलत्रो मेत पुत्राथम अर्थ संजय शत्रुओं का आक्रमण होने पर आपकी स्त्रियों पर पहले संकट आएगा उनके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा स्त्री और पुत्रों की रक्षा के लिए ही धन संग्रह की आवश्यकता होती है नंदा व प्रभावीण पुत्राणाम यथाशक्तगृहणा भी राष्ट्रस्या पीडया चव जैसे पुत्रों के अभ्युदय से पिता को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार मैं आपके प्रभाव से आप लोगों की बढ़ती हुई समृद्धि शक्ति से होता हूं। इस समय राष्ट्र पर आए हुए संकट को को के के लिए मैं आप लोगों से आप के शक्ति अनुसार के ही धन ग्रहण जिससे किसी प्रकार का कष्ट हो च जैसे बनवान बैल दुर्गम स्थानों में भी बोझ होकर पहुंचाते हैं उसी प्रकार आप लोगों को भी देश पर आई हुई इस आपत्ति के समय कुछ भार उठाना ही चाहिए किसी विपत्ति के समय धन को अधिक प्रिय मानकर छिपाए रखना आपके लिए उचित ना होगा इति वाचा मधुर्यास लक्ष्मणयासोपचार्य सरश्मिता योग कालवी समय की गतिविधि को पहचान वाले राजा को चाहिए कि वह इसी प्रकार युक्त और अनुनयपूर्ण मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उपयुक्त उपाय का आश्रय ले अपने पैदल सैनिकों या सेवकों को प्रजाजनों के घर पर धन संग्रह के लिए भेजे प्राकारम भेजें प्राकार योगक्षेम चेक्ष नगर की रक्षा के लिए चार दीवारी बनवानी है, सेवकों और सैनिकों का भरण पोषण करना है अन्य आवश्यक करने हैं, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योगक्षेम की चिंता करनी है इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर राजा धनवान वह कर वसूल करें उपेक्षित यदि राजा के हानि की परवाह न करके उन्हें से विशेष कष्ट है तो वे राज्य छोड़कर भाग जाते और वन में जाकर रहने लगते हैं अतः उनके प्रति विशेष कोमलता का बर्ताव करना चाहिए सांत्वन रक्षणम दानम अवस्था गोम संविभाग कुनंदन वैश्यो को सांत्वना दे उनकी रक्षा करें उन्हें धन की सहायता दे उनकी स्थिति को सुधरन रखने का सुदृढ़ करें करे, और सदा उनके प्रिय कार्य करता रहे अजश्रम उपयोग फल प्रभाव राष्ट्र व्यवहार तथा भारत व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं चक्षणः तस्मा अप्रमश्च कर अतः बुद्धवान राजा सदा उन वैश्यों पर यत्न पूर्वक प्रेम भाव बनाए रखे सावधानी रखकर उनके साथ दयालता का बर्ताव करे और उन पर हल्के कर लगावे सर्वत्र क्षेम चरण सुलभम युदे युदे राजा को वैश्यों के लिए ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे देश में सब और कुशल पूर्वक कर सके। राजा के लिए इससे बढ़कर हित कर काम दूसरा नहीं है इत महात शांति परवि राजधर्मानुशासन परवल राष्ट्रगुप्त्यादि कथन सप्ताशी तमहोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र की रक्षा आदि का वर्णन विषयक सतासीवां अध्याय पूरा हुआ